कृत्य प्रक्रिया पूरा हो गया था ना ऐसे तो कि में कितने सूत्र लिखो तो किस कितने याद है पुस्तक बंद करके अथ पूर्वकृदूल त्रिचौ धातुरेतौस्तमूल एक प्रत्यय त्रिचे के प्रत्यय धातु से दोनों प्रत्यय होंगे किसी अर्थ में कर्तरीकृत कर्त अर्थ पहले आया कर्तरीकृत कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में त्रिधातु से नूल प्रत्यय त्रिज प्रत्यय हो जाएगा किस सूत्र से नूल त्रिचो नूल के केकार चुट्टु लकार हलनतम वो रहेगा त्रिज का त्रि रहेगा चकार हलनतम युव रना रनाको स्त यु यू और वो में उकार उच्चारण के लिए अनुनाश है, अनुनाशिक संज्ञान से उच्चारण के लिए अनुनाश कहे अन्नाशिका यू और वो को अना और आदर्श होता है यू यु तो वो युवो दिया है यू वकार के आगे ओस युवोर अनाको यू और व को वो में अको है, तो अन्नाशिक से उपदेशे जनुनासिक सूत्र से तो ते संज्ञा है तो अनुनासिक उकार विशिष्ट यकार वकार को अना का आदेश होता है और एक सूत्र है उर्नाया उर्ना शब्द से युस प्रत्यय होता है युस में जो यू में ऊ हो यो यू को युव और से आदेश नहीं होगा क्योंकि युस प्रत्यय में उकार अनुनासिका नहीं है अनुनासिका वाले यु और भु को ही तो अना का आदेश होगा उर्णायायुष उर्णायुह बनता है उड़नायु में वो अणुनाशिक नहीं उकार का श्रवण होता है तो वहाँ युवन को नहीं लगता है यु में उकार अनुनासिक ऐसे अनुनासिक उकार विशिष्ट यकार को ही अनुनाशिक विशिष्ट उकार विशिष्ट वकार को, को अनायक तो नूल प्रत्यय में उकार अनुनासिक है ऐसे बूक हो जाएगा अक अकह से कृ अगर अक नकार नीति अनुषे अचित से क्री को वृद्धि रिको कार नपर कारक बन जाएगा प्रथमांत कारक इसकी प्रातिवेदी संज्ञा किस सूत्र से होगी कृतधित समाजाच प्राध्य उत्पत्ति कारक कारक हो कारका कार कार क्रीधातु से त्री प्रत्येक से त्रिच प्रत्येक आधातु है सूत्र से आध्यात् गुण हो जाएगा सार्वजार आध्यात् कर्त प्रथमत कर्ता न पुसक तो हो तो कर्तकर्तृणी कर्तणी बनता है स्त्रीलिंग हो तो ऋण्येभ्यो पे हो जाता है कर्त पुंग हो तो कर्ता कर्ता कर्ता इस ज्ञाता धाता आदि नंदी ग्रहिपचादिभ्यो ल्यूणि न्यच नंदर्ल्यु ग्रह्यादिर्नि पचादि सैत् नंदी ग्रही पचादिभ्य नंदी ग्रही पचादि में आदि का शब्द सब, सबके साथ है नंद आदि ग्रही आदि पचाद पच तो ल्यू निन्नी और क्रम से नंदी आदि से ल्यू ग्रही आदि से निन्नी और पचादि से क्रम से हो गया टू नदी समृद्ध हुए टू नदी में यदि में नंद नंदयती ये निजंत से किया है नंदय ती नंद न, न, नंदी से नीच से नंदी बन जाएगा नंदी से हो जाएगा ल्यू ल्यू हन से ल्यू के यू रहेगा लकार की सांख सूत्र से लसकोत युवरनाक से अन्न हो जाएगा तो इन, इन, नी के लोप हो जाएगा नीर तो नंद अगर यु युवरनाक अनु से नंद न उसका अर्थ नंदयती थे नंदना खुश करने वाले सुख देने वाले नंदयती थे नंदना और आगे ग्रह्यादि अच्छा आगे है और जन्म अर्दयती अर्दयती अर्ध गति और याचना अर्थ में दिखा है अर्धगतो याचन च तो नियंत्र करके के से जन्म अर्दयती अर्ध्य से नंद्यादि लियो हुआ इवरना क होगा अर्दन बनिया गया ज समास होकर के जनार्दन परमात्मा है जन्म अर्दयती प्राप्त कराते है तो याचना कराते है और लु छेदन लुया छेदन है उससे भी हो जाता है ल्यु प्रत्यय नंद्यादि ल्यु लिवर लिव नान हो गया लु को गुण आवाद लवण तो यहाँ नंद आदि में लवण टवर का पाठ है निपातना से नत्त हुआ लवण हो बनेगा गृहदत्स से निन्नी प्रत्यय गृह गृहदासनीकरण से अतोबुधा वृद्धि ग्रहीन प्रातिपद प्रथम तो ग्राही ग्रहीण ग्रहीण स्थाध निन्नीकन से निन्नी, ग्राही, था, निन्नी, निन्नी रहेगा इन नीति होने से स्थाधा से हो जाएगा आत्युग क्षीणीकृत हो स्थायीन प्रातिपदी के स्थायी का प्रथमांत स्थायी स्थायी नु स्थायी न स्थाई और मंत्री मंत्री मंत्रीगुप्त भाषण यदि तो नु होता है मंत्र तो निन्न हो गया मंत्रीन न करांते, मंत्री नकारांत मंत्री प्रथमांत मंत्री न और से, पचाद आकृति गण से पचे से आ, आ होता है पश्य बनता है इसका उदाहरण नहीं दिया उदाहरण ईगुपथ ज्ञा प्रि किरह कगुपथपधा यातु स उगुपध ज्ञान धातु प्री और क्री क्री का रीत धातु करके किरह बनाए क प्रत्येक अभ्य क सगुपथ बुध अवगमन धातु बुध धातु क हो गया कहन से बुध बुध कित होने से पुगंध गुण नहीं हुआ बुध पंडित है कृष्ण पथ कृष्ण धातु है ये है कृष तनुकरण है ऐसे भी हो गया कह हो गया पुगंध गुणन नहीं होगा कृष पतला अर्थ होता है ज्ञान धातु से क हो गया ज्ञान धातु से कह होने पर आतो आतोलोप एटीच ज्ञान बन गया ज्ञाता अर्थ है प्रिय प्री धातु क होने के बाद प्री प्रियवन से गुना नहीं हुआ फिर यंग हो गया अचिस्म धातु हो यंग यंग से प्रिय बन गया क्री क्री हिंसाया बिच्छे पर्थ में क्री से कव करने पर रितय धातु हो गया कितवन से गुना नहीं पर बन गया धातु आत आत उपसर्गे उपसर्ग हो तो आदंत धातु से क हो जाएगा प्रकर्षण जानाती प्रज्ञा ज्ञान धातु आदंत है उसे क प्रत्यय हो गया उपसर्ग प्र है आतोलोपीटा प्रज्ञा हि हर्ष क्षय है तो आधे आदिच्य उपदेश्य आतु हो जाता है ग्ला तो से हो आतसर्गेश आतोर पीड़ित सुग्ल सुषु ग्ला दुखी होने वाला गेहे कृहधातु हाँ, से क प्रत्यय होगा गृह अर्थ में गेहे सप्तमी अंत गृह में अर्थ में कर्तरी गृहे कृहधातु से क प्रत्यो कर्तरी गृहती गृह गृह अर्थ हो गृति धान्या गृहधातु से क प्रत्यय हुआ क्र होने पर ग्रह को संप्रसारण जाता की पर धान्य से क्या सूत्र ग्रह ग्रह को संप्रसारण ग्रमारण से पूर्व रूप गृह गृह ग्रिह प्रातिप्ति सहित समाज स्वादी उत्पत्ति गृह कर्मणिया कर्मणि उपपदे धातु प्रत्यय सैथ धातु से अण प्रत्यह हो गया कर्म उपपदर्हते से कुंभ कौती कुंभ उपोच्चारि पदम उपपद उपकार समीपं उपोच्चारिप उपपद समीपोच्चारित पदक उपपदक कुंभम कौती कर्म उपपदर्हते कृषि अन् हो गया अन्न होने पर अचूर्ण से वृद्धि है कार बन जाएगा और इसके समास में आएगा कुंभम करवती में गिकार उपप्रदानम कृद्वि समास वचनम प्राग शुभ उत्पत्ति है के पहले समास होता है कुंभंगश कार ऐसे विग्रह होगा कार के आगे स्वादि उत्पत्ति नहीं होती है कुंभंगश कार आगे आएगा कुंभम करवती उपपद समास हो जाए उपपदमति उपपद है फिर वह समास हो जाएगा कुंभम करोती कुंभकार कुलाड़े घट्ट बनाने वाला आतोनुपसर्गे क आतो उपसर्ग उपपद नहीं होता तो आदन्त धातु से क प्रत्यय हो जाएगा ये कर्मण्य का अपवाद है आदंता धातुर कर्मण्य उपपदे कह स आत धातु का विसर्जन ये नदी तदंतः आदंत धातु से अन्पसर्गा अविद्यम उपसर्ग यस्य उपसर्ग रहित केवल धातु से कर्मणि उपपदे क प्रत्यय हो जाएगा अणुपवाद अन प्राप्त था कि सूत से कर्मणि अनुष्का उपवाद हो गया तो क प्रत्यय हो जाएगा गो ददा गाँ ददाति गोदान करने वाले न, उपसर्ग नहीं दादा तो से कह हो गया आतुल पेटी चलो पेगा गो दह समास हो जाता है धनम ददाती थी धन दह दाद से हो जाए आतुलपेटी च कम्बलम ददाती थी कम्बल दह अनुपसर्ग की उपसर्ग होगा तो आतोनुपसर्ग लगेगा उपसर्ग तो नहीं लगेगा गो गाह सम्यक दधाती सम उपसर्ग आ गया तो आतोन उपसर्ग कह नहीं हुआ नहीं तो क्या तो लगेगा कर्मण्य इसका अण हो जाएगा अन् यह कहाँ से आत्तः गोसन्धा गो साम गिभुजादि कूल विभुजादी शब्द की सिद्धि के लिए क प्रत्येक मूलानि मूला भुजामर्दन भुजा दी मूल को तोड़ने वाला तो भुज से क हो गया विभुज बन गया विपूर्व मील विभुज मूल विभुज रथ है पेड़ को मूल से नष्ट कर देता है आकृति गण यम ये मूलभुज आदि महिम धरती थी महीपूर्वक धृत्व से क हो गया नहीं तो कर्मण अन्न हो जाता था तो क होने से धृत से क हो गया ये हो गया ध्र बन गया महिध्र कुम्धरत क्रुद्र पर्वत है चरेष्ट चरे है पंचमें तो चर चर इक धातु इक्स्टिप धातु निर्देशी चरि धातु करे चर धातु से ट प्रत्यय अधिकरण उपपद उपपद होना चाहिए अधिकरण होना चाहिए तो अधिकरण कुरुष चरती थी कुरुष चरती अधिकर्ण कुरु तो ट्रत्य होने से चर बन गया कुरुचर बन गया ट्रे ढाण घप होगा तो कुरुचरी बन जाएगा भिक्षा सेना सेनायुच भिक्षा सेना, सेना आदाय ये उपपद रहते चरदा से ट प्रत्योह हो जाएगा भिष्क्षा चरती थी ट प्रत्यो भिक्षा भिक्षाचर सेना चरति सेनायाँ चरति सेनाचर आदाय शब्द है लेबंध आदे तीवंत आंग प्रक दाधा सिख्त प्रत्यु को उक्त को हो गया ल्यप का ये आदाय ले करके ले कर के जाता है तो आदाय चर आनुप्रोधाधा से आदाय से चरदा चरधातश्रेठ तो होगा आदाय चर क्रियो हेतु तात्ल्यानुलोम्यसु क्रिया हां पंचम क्रिया क्रियाधात प्रति हो जाएगा हेतु ताछल्य आनुलोम्य तीन अर्थ में येषु द्युत करुत ये अर्थद्योतित होगा शुचित होगा ज्ञापित तो होगा क्री धत्व से ट प्रत्यय होगा यश करोती विद्या है यश के हेतु ही यश उपपद उप... रहते क्री धत्व से हो गया ट प्रत्यय ट प्रत्यय से कर टीढाण की कर ही बनता है यशस् शब्द है उपपद के सकार को यश द्वितीयांत है यश करने वाली तो सुप समास हो जाता है सुप होता है, जाने पर यश के सकार को रुत्व होकर के विसर्ग होता है विसर्ग होने से फिर विसर्जन सशत प्राप्त है उसको बात करता है कुपोह कपूच जीवामूल्य अथवा विसर्ग होगा स नहीं होना चाहिए स करने के लिए सूत्र है अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णिस्वन अतः पंचम अत से पर अनावयस्य विसर्ग को स हो जाएगा कृपर हो कम्य हो कंस कुंभ पात्र कुसा कर्णी इन सब रहते अव्यय भिन्न विसर्ग के स्व आदेश नित्य स हो जाएगा विसर्ग को प्राप्त था कुपकोपच जो था वहाँ कुपकोपच नहीं होकर स्व आदेश हो जाएगा कृपर रहते करते आदेश परेशुँ करोती मंत्र मतलब क्री धातुवादी पर में यश करोती यश द्वितियांत यश करने वाली ये हेतु अर्थ में यसा करने वाली यसा का हेतु ही विद्या है तो क्रियों हेतु ताचुल्यनुम शु इस अर्थ में कि धातु से ट हुआ गुण हो जाएगा सर्वदाता है तो क्री को कर बन जाएगा यश करोते यसा, यसा उप पदे कर पर रहते विद्यास्त्रिंगों से टी ढाणे उनसे गीप होकर बनते करी यशस् के सकार के विसर्ग होने के बाद नित्य स हो गया इस सूत्र से अतकिन कमी यशस् करी बन गया या तो यश विसर्ग हो जाता यशस् करी विद्या अर्थ में ट प्रत्यय हुआ आगे तात्शल्य अर्थ में ट प्रत्यय श्राद्धम करोती थी जिसका स्वभाव श्राद्ध करता है तो श्राद्धम करो ती से ट तो हुआ और गुण हो गया रण पर बन गया करती समाज कर श्राद्ध कर हो वचन कर हो वचनम करोती वचन कर अनुलम अनुलम अनुकूल है अनुकूल है जैसे आज्ञा देते करता है तो क्री से ट हो गया वचन कर बन गया वचन कर में ट किस सूत्र से होगा हाँ अत क्रिकामी सूत्र से नहीं अतक्रिकामी तो केवल यशस्करी में स करने के लिए श्राद्ध कर में ट प्रत्यक सूत्र से होगा हाँ एज है खस, खस। एजरी कंपनी धातु है निजंत कर्ण से जी निजंत से ऐसे एजरी कंपनी इ निर्देश बनेगा तो अर्थ है निजंत एज धातु से निज कर ए जी उसे खस प्रत्यय होगा खस के खकार की इतिहाँ करने के लिए कोई सूत्र है लस कद असकार हल हलंतम रहेगा अ एजे सहन से शीत होने से स्वात होने से सार्वधातु संज्ञा सार्वधातु संज्ञा किस सूत्र से तिंग से उनसे कर्तर्य सप हो जाता है ये एजातु आदि प्रत्यय तो सप अनु से जी ई ए ए अगर कस का रहा अ फिर सब सब सार्वधातु से एजी के नीच के लोप हो जाएगा निरा सूत्र से हाँ अनिट नहीं उनसे आध्यात्व नहीं उनसे लोप नहीं होगा गुण हो जाएगा सब खस सार्वधात्मक पर रहते जी कारांत है तो किस सूत्र से गुण होगा सार्वत्व गुण अयाध एज जय सब क्य खस के ऊपर लूप हो जाएगा ए जय बनेगा जन्म ए जय तीति अच्छा दे दिया अच्छा, आ, अच्छा इसमें हाँ वो अब तो लग गया अरुर्द्विशद अजंत्य मुम अरुष द्विशद और अजंत अरुष मर्म अरुद्विषद अरु, अरु अजंत को मूम आगम सद खिदंत परे न तव्यस्य अरुष अरुष को द्विशत और अजंत को मुँम होगा खिदंत खस खिदे खिदंत पर रहते ए जय खिदंत है ए जय पूरा पुरास खिदंत खस खिथुन से जय खिदंत वा खिदंत पर रहते ओ अजंत है जन जनम ये जयती जन अजंत होन से मुमागम होगा मुका मितु मकार मकार रहता है उकार उच्चाण के लिए मकार हवंत्यम मिदोच त्यात् जानम क्या मकर जानम जनम ए जय जनम मनुष्य को एजयति जयती कंपाता है डराता है जनम ए जय जनम ए जयती जनम हो गया एज खस हो गया जनम ए में प्रत्यय क्या है एजय में खस किस धातु से एजी एजी ए क्या है निजंत ए जी री कंपनी धाप से हेतुमती नीचे हुआ ए जी बना एजी से खस हुआ करते हुए सब हुआ सारोह तो है क्या सारोह तो कौन है खुद है प्रिय बसे बध खच बध धात से खच प्रत्यय होगा प्रिय उप पदे बस उपपदे रहते प्रिय वशे बध खच प्रियं वधती वसम वधती इस अर्थ में बध से खच हो जाएगा ककार लसको ध देते चकार हवंत्यम और रहेगा प्रिय अगर बध हुआ प्रिय वध पर रहते प्रिय और अध हो गया खिदंत अरुर्दिशद अजंत से मुम तो मुम आगमन से प्रियम वध वसम वध हो जाएगा प्रिय वदती प्रिय वसम वजती वसंवध प्रिव प्रिय क्या विहति हाँ मूम का प्रिम हो गया पहले प्रिय द्वितिया था प्रिय वध वसम वध ये एक पद प्रिमद प्रियके मकार से आया हाँ ये मूम आगम हो गया अनेभ्योपी दृश्य ये मनिन क्वनिप वनिप पहले है ये तो अन्य धातु से ग्वनें ग्वनें है। आ तो मनिन क्वनि वनिपिषत्र है मनिन क्वनिप वनिप बीच एत प्रत्यय धातु कुछ आकारांत कुछ धातु से विधान करके आगे अन्य कुछ धातु से भी होते है प्रत्यय क्वनिप प्रत्यय वनिप बीच कितने प्रत्यय हुआ ये धातु से होते हैं ऐसे श्री हिंसायाम इसे बन गया मनिन प्रत्यय अन्य भी, भी दृश्य थे मनिन प्रत्यय का रहेगा मन <coughs> <coughs> नकार हल्तम इकार उच्चारण के रहेगा मन श्री अग्रमन श्रीअग्रमन श्री श्री श्री से मन सार्वधात् आधातु हे आधातु से ईट बला आधे हे प्राप्त हे ईट प्राप्त हे ईट प्राप्त है श्री धातु से है इसको निश्चित करने के सूत्र है नेट वसीकृति वसी कितने पद है न ईट वसीकृति बसाधिकृत पर हते हसाधिकृत इत बस आदि में हो बस हय टीके बस लेकर के ये ले मनिन के मकार बस में आएगा वसादी कृत को ईट निषेध कर दिया ईट नहीं होने से श्री अग्रमन श्री को गुण हो जाएगा कि सूत्र से सर्वत अधिक शर्मन शर्मन नकारांत हो गया सुष्ट सुपूर्व को शर्मन है सुशरमन प्रथमांत शर्मा जो शर्मा कहते हैं ये शर्मन का शर्मा है श्री हिंसा हम क्या ब्राह्मण शर्मा लगाते हैं तो हिंसा करने वाले किसकी पाप आदि की हिंसा करने वाले पाप को नष्ट करने वाले इसे शर्मा बनते सुशर्मा ये श्री धातु से बन गया शर्मा और ईणी धातु से क्वनि प्रत्यय हुआ ईणी ग्यर्थ प्रातर एति प्रातर ईण धातु से क्वनि प्रत होने से गुण नहीं हुआ पीत होने से से सीती कृति तुक हो गया इनि पिका रहेगा वन ककार का लस्व कत पकार हल्ते में इकार उच्चारण के लिए प्रत्येक क्या बचेगा वन ई अगर वन तो किस सत्य से होगा क्या बन जाएगा इ्वन प्रातर एत प्रातर इित्वन समास हो जाएगा प्रातर इित्वन नौकर प्रथमांत हो जाएगा दीर्घ के सूत्र से होगा सर्वन सर्वन चार संबद्ध हो सर्वनावान के सूत्र से संज्ञा वीट प्रत्यय हो वन प्रत्यय हो तो अनुनाशिक आत आ हो जाएगा अनुनाक से आ तो सैत आदेश क्या है आ स्थानीय क्या है वी अनाक विपूक धातु से वन प्रत्यय वन विजाते धातु से वन ही प्रत्यय गया अने्य दृश्य वन भी कार वन पकार में मेकार उज्जाण के लिए वी जन वन जन धातु जन प्रादुर्भावी जन के नकार को हो जाएगा नकार अनुनासिक के उसको आ हो जाएगा पर में क्या है वन है या बीड वन है बीड वन और अनुनाशी को सात लगेगा वन प्रत्ये नकार के हो जाएगा आ जन के नकार को आ हो जाएगा तो ज जा, और आ में क्या सूचना कस दीर्घ जा बन जाएगा बी जागर प्रत्यय क्या है वन बी वन और समास हो जाएगा की समास जा प्रथम थी बीजावा द्वितीय में क्या बनेगा बीजा वन उजा वाहन बीजा वो ओण अपन धातु ऋकार उपदेश जम नाशिक थी ओण रहेगा ओण धातु से प्रत्यय हो गया वन प्रत्यय वन प्रत्यय होता है अन्य भी अभी दृश्यते ओण अग्रे वन ओण वन हुन से ऊण के नौकारक हो जाएगा आ किसो तो सेड वनोर अन्रासी कस्या आंसे ओ क्या गे? आ कैसा तो लगेगा अवा आवा वन प्रातिविधिक क्या होगा अवा वन प्रथमा दे वे अब वो तृतीया क्या बनेगा वर्णा है ना क्या वर्णा वह में और रहेगा अल्लोपन अभाना सत्य में क्या बनेगा अभानी वी विवाह सांगे से हो अल्लोपन अभा धाम में क्या बनेगा क्या प्रतिपद के अभा वन अभाव अभ्याम क्या बनेगा ष्टी भोजन क्या बनेगा हाँ अभाव नाम वह क्या का लोक के सूत्र तो से ये हो गया मनिन कण के उदाहरण हो गया अभी बीच के उदाहरण कहेंगे बीच आ गया ऋष ऋष हिंसायाम है इसे बीच प्रत्ये हो गया किस सूत्र तो से होगा रूष बीच होने से बीज के चकार की सूत्र से इस संज्ञा और वकार वेरअपृत वेरअप्रुत वेर से अप्रुत है अप्रुत कैसे भी इकार के लिए इसलिए वेरअप्रुत से पहला कोई भी जैसे कोई नहीं निके तो वी वकार का इस संज्ञा लोप होने पर ही बच जाएगा तो ई उच्चारण के लिए तो क्या बचेगा प्रत्यय का सर्वापार लोप हो गया प्रातिवेदिक क्या है रोस अगर बीच आर्धातु के बीच आर्धातु पर रहते पुगंत लोप से गुण हो जाएगा रोस रेट रो रोस रेस हो गया प्रातिवेदिक प्रथमांत होलिंगा पे लोप होने के बाद साकार हो जाएगा झलाम जसवंते बाने क्या बनेगा रोट रोड के आगे क्या बनेगा अव में अव में रोट रोसो रोस तृतीय में रोसा रोड रोडभ्याम सप्तमी में रोसी रोसो हाँ धो क्या सूत्र हाँ रेट हिंसा करने वाला करता अर्थ में रेट बने रेट रेश हो हो क्या प्रातिपद है रेश सुष्टु गणयती थी, थी गण संख्या ने धातु निजंत है सुगण नीच है गणयति तो यहाँ गण अदंत है गण अदंत होगा तब तो गण गण संख्या ने चूरा दिखा अदंत है तभी गण बनता है नहीं तो गणय हो जाना चाहिए गणयती किस बन हलंत होगा तो बुधा बुद्धि हो तो, तो गणयती होना चाहिए गणयती तो गण ये हो जाएगा प्रत्यय क्या है बीच बीच होने के बाद नीच का रूप हो जाए नीटी तो बन जाएगा सुगण हलंत हो जाएगा सुगण सुगण नकार सुगण सुगण ऐसे बनेगा कोई पीछ अयमअपी दृश्यती धातु से ये भी प्रत्यय दिखता है कहीं के दृश्य तो कौन से जहाँ जैसे दिखता है उसको देख के प्रयोग करना है उखाया संसते उखा है पात्र उखा का अर्थ क्या है बो, बोरिया है ना क्या है? क्या उखा का अर्थ तो पात्र अच्छा पर ठीक है उखा पात्र से संसत अध पतन संसु धातु ही श्रंस से कुप होने के बाद सर्वापा लोप होता है किन्तु कीित होने से अनिदिताम हलोपधाया किति पता होने से स्रस हो गया तो समास हो जाता है उखा स्रस स्रस प्रातिपति के सकारांत अलिंग्याप लोप होने पर वसु श्रंसु ध्वस्व न डुआम दु द हो जाएगा बाबस नहीं उखा श्रद्ध उखा श्रद्ध श्रद। बनेगा दिवोचन क्या बनेगा सोव्यामेंद्याम पर्णात्वंसते पर्णपत्र से ध्वंसी अदपतने नीचे गिरता है वो भी इस प्रकार क्वीप होने के बाद अनुना अनिदेता हलोपदिंग पर्णध्वस प्रातिपदी के प्रथमांत हलिंग्यापलोपन से वसु संशुद्ध स्व दस ने पर्णधत्त वात भ्रंसतेति भ्रंश से भ्रंश धातु से हो जाएगा कुब च तो कुब होने के बाद सर्वात्पन से नकार का लोप हो जाएगा भ्रंश के नकार अनिदिता भ्रश सकारांत वाह भ्रशा को भ्रत स्रत सूत्र से स झलाझे ड वाहन ट वाह भ्रट बन जाएगा वाह शुद्ध का क्या थे? नहीं पर्णध्स व वाहत तो वाहन वाह तोस्वात्हनार्थ वाह ब्रट वाहभ्रट ब्रट भ्रट मनी ओ पो बसाने